मन्त्रपाठः मा वेद्विषा वहै ओ, ओ, ओ शान्ति शान्ति शान्तिः है कल्किप्रभे के प्रसंग में नश्चर्य प्रशांेणी जी समझ में आ गया हां बताइए पूर्वास्क कैसे बना होताइए कैसे बता। तो कैसे समझ कैसे है? बताना बता देखकर बता के जो जो ये तो तो तो मतवंत और मतवंत प्रकृति के इस से दोनों नश्वर और व्यक्ति परे हमको मतवंत और मतवंत होvarphi देते हैं और यह किस प्रकार्यों के लिए उपयुक्त है जी सरकार की अभिव्यक्ति कार्य है सबसे पदचूनने आपको चाहिए आता है जी तो इसमें बकाया है जो ये हम करे हो अगर हम करे हो अगर किसी ने और सामाजिक पाप पाप की इत्यादि करे हो तो उसके बारे में होना चाहिए तो मैं कानपुर को आदेश देता हूं जी तो वहां का कपास में नकारात्मक आदेश दिया हुआ क्योंकि च क्या की सत्याहार लिया है जी च च का में जो है वो हम ओम परे है सर जी ये मंदाकार को वादी है और उनके कहा था अह दिशा दिशा का दिशा का अभी जी अह दिशा को सकार अह कात्मक प्रकार एक दश प्रकार से सोचना सुनते कार्य के कारण जी, जी। और है वो। है. जी अनुना हाँ जी ये सूत्र है अत्र नासी का तुवा इससे तो अमुनासिक होता है और जब अनुनासिक नहीं होता है तो अनुनासिकात परो अनुस्वार इससे अनुस्वार होता है यानी यह दोनों सूत्र इस सातवें सूत्र में है यानी नक्षत्र प्रसार में इन दोनों सूत्रों की अनुकृति आ रही है अनुनासिक भी हो जाएगा एक बार और अनुस्वार भी हो जाएगा जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ उस पक्ष में यहां पर अनुस्वार हो गया आपने देखा है अच्छा है हा अब चौदह प्रत्यार आपके हो चुके हैं इन चौदाह प्रत्यार में जो एक प्रत्यार सूत्र के किसी का एक प्रत्यार किसी के दो किसी के तीन किसी के चार किसी के पांच किसी के छह इतने प्रत्यार बने अष्टाध्यायी के अंतर्गत इकतालीस प्रत्याह बने एक प्रत्याहार उमादी कोष का है और एक वार्षिक का है यमानद्डा ये जो सूत्र था इसमें प्रत्यार था और एक वार्तिक से था चय प्रत्यार चय द्वितीय शरी पोषकर साधे इस वार्तिक से तो कुल 43 प्रत्याहार बने हैं कुल 43 43 ये प्रत्याहार तो सरसरी दृष्टि से एक एक व्यक्ति आप बता है में एक प्रत्याहार बना है में राजेश जी आ, दी, आ, दी, आ, दी। आ, में ऐच् पद्माभि ऐ औच् मध्ये चत्वारः प्रत्ययाः भवन्ति अच् एच् एच् प्रीति जी हयावर्ड अच्छा आगे हैं स्वामी हाँ बोलिए आप बोल सकती है एक प्रत्यय स्वामी की हाँ ठीक है ठीक है उसके आगे हैं श्रद्धा जी मीजी लहारे ऋण प्रत्याह्यक वर्णम उपदश्य अहम न सूत्र पृछा अहम पृछा लियाहे कति प्रत्याह त्याहारेः त्रयः प्रत्याहाराः भवन्ति न तु त्रि बी भवती उक्तवती वाक्यं तत् अशुद्धं वाक्यम् यमगणनं विचारि यमगणनं कि प्रत्याहारः ॐ स्वामजी गणनं कति प्रत्याति पर अस् सूत्र चुरा प्रत्या चम य रामोल जी आ, एक प्रत्याहर बनता है स्वामी जी और सीमा जी घड़ दस ओम स्वामी जी खड़ा दस दो प्रत्याहार बनते हैं स्वामी जी ठीक है जेमा घर दस सुशीला जी लाजी, लाजी। हां जी सुशीला जी हां स्वामी जी प्रत्योहार बनते हैं ठीक है और जब बोलना बंद हो गया तो म्यूट करना नहीं तो डिस्टर्बेंस होता है रेणु जी खुद जी जी कपय कपय पांच पांच ठीक है पदमा जी हल हल मध्य प्रत्याहार अब इन चौदह सूत्रों में कितने कितने बनते हैं एक ही व्यक्ति को बोलना है शीघ्रता से हाँ जी राज में एक उल्रिक में तीन जी एन, आ, एक, चार, एक, चार, तीन, जी मे चेण मे गढदश मे दो जी जी, ते छी एक, जी में एक में तीन एम में एक आई औ में चार हर में एक लण में तीन गोई में में दो जी चारधस मे जगत जी पाचि ओम् स्वामि में ऐवुण्ड् मध्ये एकः रिल्रिक् मध्ये त्रयः एवोङ्ग् मध्ये एकः एव ऐयौच् मध्ये चत्वारः हयवरेट् हा, मध्ये एकमेव लण् मध्ये त्रि त्रयः यमगण यमगणनं मध्ये चत्वारः झबैमध्ये एकः एव घडदश् मध्ये षट् खफ चटत च मध्ये एकमेव कपै मध्ये पञ्च षर् शश, मध्ये अपि पञ्च हल् मध्ये षट् वाक्येषु त्रुटयः भवन्ति तदपि अवगच्छेत् यथा में मे बोले तां ता तु समझ में आ जाएगा, जब हम वाक्य बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क में यानी मन में ये भी रहना चाहिए मैं किसको ध्यान में रख करके बोल रहा हूं यानी एक, एक बोलना है और हम बता किसको रहे किसको प्रत्याहार को तो हमारे सामने प्रत्याहार ये पुल्लिंग में है ये पुल्लिंग में है यदि तो हमको वहां पर एकम एवं नहीं बोलना है फिर एक पदमा जी तो तीन बार एकम एकम बोला है और एक जगह दो के स्थान पर द्वे बोला है वहां होना है पुल्लिंग वक्तव्य प्रत्याहार यदि वक्तव यदि ऐसा होगा यदि प्रत्याहार प्रत्याहार उसके साथ में आप सूत्रम जोड़ देंगे प्रत्याहार सूत्रम यह प्रत्याहार वाक्यम तरह के यदि नपुंसकलिंग आपको बनाना हो तब फिर आप नपसकलिंग में सबको बोलना होगा जहां जहां आएंगे यहां पर आवश्यकता नहीं है पर एकह एकम दौड़ी त्रय चारी चतवार यहां पर यहां तक चार तक ध्यान रखना पड़े हां ओम स्वामी जी धन्यवाद अब पद्मा जी बोलो प्रीति जी बोलिए ओम सरमन हां जी अ इ उ मध्य एकम द्विरिक एकह द्विरिक मध्ये त्रयाह त्रयह एवं मध्ये त्रयः मध्ये चत्वारः हयवरट् हा, मध्ये एकः लण् मध्ये त्रयः यमगणनं मध्ये चत्वारः मध्ये एकः घढधश मध्ये द्वे जबग द्वौ जबगणदश मध्ये षड् खटत चटत मध्ये एक कपय मध्ये पंच शशसर्म्ये पंच हल मध्य षट स्वामीजी अहम दृष्टि वाला अस्त तो दृष्टि तो सभी वक्त शे कध्य ओं मध्ये एक अभवत सुशीला जी स्वामी जी, जी। आई उन में एक में तीन ए एंग में एक ए आउज में एए चार एए एए आउज। आई, आई आउज। में में में में में में चार, में एक, में में चार, में एक, एक, दो. में छे ख ख ता, में एक कपय मे पाच मे पाच औ हे छे हि म्यूट कर दीजिएगा हिंदी में इम किसी ने म्यूट नहीं किया हाँ जी हिंदी में जब हम लोग बोलते हैं एकार को ए वर्ण को और ए और आई को दोनों को एक जैसा ही बोलते हैं जैसे कहीं लिखा हुआ ऐश्वर्य तो ऐश्वरीय बोलते हैं है। ईश्वरीय ऐश्वर्य कहना है ऐश्वर्य एक है ऐशना और एक है ऐशणा लोकैशना वित्तना पुत्रैषणा अत्र ऐ बोलना और ऐश्वरी बोलना है ऐश्वर्य नहीं बोलना तो हिंदी में ईश्वरी बोलते हैं लेकिन वहां ऐश्वरीय है क्योंकि ई वर्ण है तो ई को और ए को एक जैसा नहीं बोलना दोनों में अंतर रखना है ए और आई आगे रेणु जी आई में ए। एक रुकना, सभी लोग ध्यान देंगे हमारी बारी हो गई है हम बता चुके हैं ऐसा मानकर कि आप ध्यान ना दिए ऐसा ना करिएगा संस्कार बनेंगे याद रहेगा जितने बार आप सुनेंगे हाँ जी बो, बोलिएगा एक और है में एक, पाई में, चार, में, एक, में, ज़वाई, ज़वाई में एक एक सूत्र छूट गया यमान न ह और म और म य म ग ण न म य म ग ण म हन और खड ब ने दो दबाय में एक गड हस में दो जब गडा दस आ में 6 क प ट प त त त व निति पा में, दा दा पार में आ, को पूरा नहीं बोलना चेशा सर याद करने के चक्कर में जी जी जी कोई बात नहीं हाँ सीमा जी ओम स्वामी जी जी अन् में एक आयूं, आयूं। आ, में एक रिल मैं बोलता हूँ आप संख्या बोल दीजिएगा दोबारा अयुण अयुन में एक मैं रिल रिक मैं, मैं सूत्र बोलूंगा आप संख्या बोलिएगा रिल रिक। हाँ जी रिल रिक में तीनोंग ए ंग में एक आई बोलना ए हय ए ए, ए में एक जी, आई ए लण में आ, लण में चा तीन तीन यम यमगणनम में चा, जी जबाएं। जबाएं में एक में दो, जी आगे का मैंने गल, आज बिल्कुल सुबह से अभी आई मैंने बिल्कुल नहीं देखा अच्छा इसके आगे का नहीं देखा है राममोहन जी इसके आगे का बोलिएगा स्वामी जी मैं तो याद नहीं किया देख करके बोलते रिचा जी बोलिए प्रारंभ से प्रत्याहारे एक प्रत्याह अस्त प्रत्याहरी बात नहीं होता है त्रा, त्रा, त्रयः सन्ति अस्तु स्वाङ्गी धन्यवादः ए ॐ मध्ये एकप्रत्याहारः अस्ति ए ऐ औच् चत्वारः प्रत्याहारः सन्ति हयवरट् एक एकः प्रत्याहारः अस्ति लण् मध्ये तृतीयः प्रत्याहारः सन्ति त्रयः त्रयः प्रत्याहारः चत्वारः चत्वारः चत्वारः प्रत्याहारः सन्ति धवय एकः प्रत्याहार घ प्रत्याहारौ जगडदश षट् प्रत्याहारदश षट् प्रत्याहारः सन्ति खफ छत च टत एकः अस्ति कपय पञ्च प्रत्याहारः षर् पञ्च प्रत्याहारः सन्ति हल् षट् प्रत्याहारः सन्ति ओं एक प्रत्याह चर प्रत्याह हयब्रट एक प्रत्याह लय प्रत्याह यमनम चर प्रत्याह घटधारो जबगड़ ठट प्रत प्रत्याहारा ख छठ चम कपय पंच प्रत्याहस पंच प्रत्याह प्रत्याह माता सुरे जी हैं। अच्छा अब देखिए मैंने सबसे बुलवाया है ये एक बार जबान में भी आना चाहिए और अब आगे थोड़ा लंबा हो जाएगा आ, लंबा ये होगा कि आपको नाम भी बताने होंगे प्रत्याप कौन कौन से पंचा बोला तो केवल पंचा से काम नहीं चलेगा वो पंचा क्या क्या है ये भी बोलना होगा राजेश जी आईव आइव अण प्रत्याहारिक एन उ प्रत्याहार प्रत्यहार नाम बोलना प्रत्याहार शब्द कारण इच ए ं यं यं गं झव यं घटध् भश् जवघ् अस् हाँ, हाँ, चल ज पेमे म्यूट कीजिए अश हा उसके बाद अश हस वश झ श्रेता जी म्यूट करिए म्यूट में है आपको खुला हुआ है दिखता है मेरे को जो म्यूट नहीं करते हैं उनका पता लगता है मुझे हां जी बोलिए ख चटकों में छ जय एक टू लें हां ये ये जय मई जय कई जय ओम षसर्मे यर् लर अन यर् धर यर् झर खर खर चर चर चर अल चर आ, हल अल में अल हल शल आ, अल हल वल जल हल मल हल पल झल हांधा जी का म्यूट नहीं है जी, और एक है। जी का म्यूट नहीं है। आप देखेंगे ना म्यूट देखेंगे ना म्यूट बड़ा नहीं मेरा म्यूटी होगी तो शुरू हो गए फिर से एक, एक मैं देता हूं आपको सूत्र देखिए सूत्र अक्षरदे देख सामने रखिएगा और चौदह सूत्रों को सामने रखिएगा फिर बोलिएगा तो आपको और सरलता में कर देता हूं थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास होने पर ही बोल पाएंगे बिना देखिए सूत्र सामने रख करके बोलिए रुचि ओन चमी जी आई आई ओन आर रेल रिक अप इ ओ ए ओ एन आई आउट एट इट आइच बेट आ आयो भारत पहले एक फोन आई आउट जी एट इट ए आइच हम लय गो ग यम यम आ, That's आ, क्रम से यम यम यम से गम क्रमस्य जी घठ धध जश भश जी जब गडद हह अश हश भश जश जश बश हां दोबारा बोलिए जी जब गड जब गडा दश हह अश हश भश हम्म जश जश बस हां जी ठीक है ख फ छ ठ ट च ट त जी छ अ क प य क प य य य छ य यही के बाद म य मय क्षय च ठीक है शाशा सर, शाशा सर यर खर जी ठीक है तो इसमें पूरे देख लेना इसको जब बोलते समय जैसे हल सूत्र में छह प्रत्यार बताया तो सबसे पहले अल तो अ और नीचे देखो अल तो सारे आ गए इसमें कोई भी छूटा नहीं सब आ गया फिर उसके बाद हल हल बोलते ही कहां से शुरू हो रहा है वर्त का हा फिर हल यानी छूट गए व्यंजन आ उसके बाद वल वल में व्यंजन में हूट गया इसको समझने के आ, जो आगे काम करेंगे आप व्याकरण में, में आगे काम करेंगे वहां किस तरह का काम करना होता है कैसे समझना होता है वो आपको बता रहा देखिएगा हल सूत्र हमने सामने रखा है सबके सामने अष्टध्यय होनी से देखिएगा हल सूत्र है इसके छह प्रत्यार बन रहे हैं तो पहला प्रत्यार है अल अल अल तो ऊपर देखो अ और नीचे देखो ला अल सारे अच्छ सारे व्यंजन आगे ये मस्तिष्क में आ जाना चाहिए फिर उसके बाद हल अच्छा हल बोलते ही स्वर छूट गए सारे व्यंजन आगे फिर वल वल में हा और यो व्यंजन छूट गए हा या सारे व्यंजन आगे वल में फिर इसके बाद रल रल में तीन छूट रहे हैं, हा या व बाकी सब व्यंजन आ गए रल उसके बाद झल झल में कहा करके झल कहा आई यहां झल फिर उसके बाद शल शल कहां पर है शल लो यहां पर चार अक्षर आ गए शल में ये इस तरह देखना हानि शष्मो हा जी पद्माजि प्रारम्भरिक इ अब ये प्रयास करिएगा, ऐ उन् मे अ उरनरपरः रिक् मे अक इको अक अकः सवर्णे दीर्घ इक इको एनसि उक उगितश्च प्रयास करिए करिते ऐ उन् उरनपरक् अकः सवर्णे दीर्घः इक् इकोयणचि इको गुणवृद्धिः उक् उगितश्च एवोङ् एङ्िपररूपम् ऐ औच् अच् अचोन्त्यादि ति किच् इच एकाचों प्रत्ययवच्च स्वामीजि इच्च इच एकाचं प्रत्ययवच्च येच् एचो यवायवः ऐच् वृद्धिरादैच्च हयवरट् मध्ये अट्ट षष्टोति अ लण् अ अण् इन्न एन अणुदितस्वर्णस्य च प्रत्ययः इन इनकोह एन इन, इकोइनेचि यमगणनम् hmm. अ अम्पमहखयम् परे यम हलो यमाम् यमीलोपः गम गमो ह्रस्वदचि मुन् नित्यम् अतो धीर्घो एकमेव सूत्रम् एकाचो भो जडदश् ह् झष् वश्य वश अश्य भो भगो अखो अपूर्वस्य योषि हश्य हसिच वश्य नीङ नेङोषी कृति नेड वशी कृति झश्य mm. जश झलाम जश, जश जशोन् चलाम जश जशी mm. बश्य एकाचो बशो भश झशं झशन्तस्य स्मोहो mm. खफ छटत छटतौ आ, नस्च, नस्चव्य प्रशा, नस्चव्य प्रशान. खै खै चै अनुस्वारस्य याई परे ो वा पौक्ष रसादेहे पोष्करः पोष्करसादेहे शशसर य र झ र ख र च र श र य एरो अनुनासिक ना, एरो अनुनासिकेण नासिकोबा झ र जर, झरोझरी सवर्णे ख र खरि च च र अभ्यासे चर्चा श र वाश्रे ह ल अल हल वल रल झल शल अल अलोनत्यात् पूर्वम उपदा हल हलोनंतरः संयोगः वल लोपो व्योर वलि रल रलो विपदार्हला देहे संच झल जल झलो झली शल शलयुपदादनि तहकसह स्वामी हां हल हल का उदाहरण क्या बताया आपने हलोनंतरः संयोगः मैं कोई दूसरा भी बताया था आप हेलो जना उ क्या स्वामी जी नहीं कोई भी उदाहरण दे सकते जो हल आना चाहिए उसमें जरूरी नहीं है यही जो यहाँ लिखा है वही बोलो ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हल, हल जिसमें भी हो वो भी सूत्र बोल सकते धन्यवाद हाँ जी आगे हो गया और कौन है तो ये इस तरह का आपको देखना है और एक दिन बता रही थी सीमा जी कि यहां पर पुस्तक में अंत में लिखा हुआ है अकार से आठ प्रत्यार अन अक अच, अच अट अन अम अश अल इस तरह भी आप कर सकते हैं इकार से तीन प्रत्यार्थ इक इच इन उकार से उक एक एकार से दो एंग एच एकार से एच एक हकार से दो हस हल यकार से पांच यन यम वकार से दो प्रत्यार इस तरह, रेख से जो है रल मकार से मै, गकार से गम झकार से झश झस झ और झर झल धकार से भश, झकार से जस बकार से बश छकार से छव खकार से खर चकार से चर शकार से शर शल इस तरह का ये हो गया आपके तैतालीस प्रत्यार अष्टाध्याय में कितने प्रत्यार है इकतालीस प्रत्यार अष्टाध्याय में है एक उनादि का है और एक वार्तिक का है उनादि उनादि का आ, क्या क्या है प्रत्यार उनादि का रुचि स्वामी यमन यमन ताट क्या है कि किसका प्रत्याहार है वो तो उदाहरण हो गया कि प्रत्याहार किसका प्रत्याहार स्वरूप किसका ओम स्वामी हाँ जी हाँ उनादि उनादि यमन ताट उनादि सूत्र में कौन सा प्रत्याह है उदाहरण बता रहे हैं आप प्रत्याह बताइए क्या प्रत्याह है उसमें प्रश्न आपको समझ में आ रहा है मैं जो पूछ रहा हूं सर आप पहले ये मेरे को प्रश्न प्रश्न समझ में नहीं आया पूछिए पूछिएगा ना मेरा प्रश्न ये है कि उनादि कोश में एक सूत्र आया है जिसमें एक प्रत्याहार बताया है वो प्रत्याहार कौन सा है प्रश्न समझ में आया जी, यम प्रत्याह स ये उत्तर है यम प्रत्याम और वार्षिक का एक प्रत्यार बताया है वो कौन सा प्रत्यार है रेणु जी देख लिया है आपने देख लिया है बिना देख के बोलना है आ, आ, श्रद्धा जी आ, चय, चय आ, चय है। तो दो हमारे सामने अष्टाध्यायी से अलग है एक यम जो की यमगनम में आया है और एक है चय प्रत्यार जो की कपय में आया है कपई में एक और यमगनम में एक यह भी ध्यान में रखना है तो इस प्रकार से 43 प्रत्यार आपके सामने आ चुके हैं अब यह मत समझे ना हमने याद कर लिया हमने सुना दिया है आ, सबने सुना दिया है अच्छी बात है लेकिन भूल जाएंगे तो इसको ना भूले तो कई दिन तक कई दिनों तक इसको रोज रिपीट करिएगा आपको बहुत कम समय लगेगा इसको रिपीट करने में तो बार बार देखिएगा तो बार बार देखने पर आपको ये मस्तिष्क में बैठते जाएंगे और केवल इतना रकन काफी नहीं है कि इस सूत्र में पांच बनते हैं इसमें छ बनते हैं इसमें भी पांच बनते हैं इसमें छ बनते हैं छे जो है जबरदस्त में छे बनते हैं, हल में छह बनते हैं कपई में और शेषस्तर में पांच पांच बनते हैं और लन में तीन बनते हैं ये याद करना सरल है लेकिन ये जो प्रत्यार बन रहे हैं जो भी प्रत्यार बन रहे हैं वो अक्षर हमारे दिमाग में आना है यह सबसे मुख्य बात है जैसे ही ये बोल दिया ना झल प्रत्यार पड़े रहते ये काम होता है जैसे उदाहरण के लिए हम नश्चव्य प्रशान हमने पढ़ा नश्चव्य प्रशांत तो नश्चव्य प्रशान में नह छवि और अप्रशान ऊपर से अम परे आया है तो अम परे छे रहते अम पर छ परे रहते तो अम क्या है तो तुरंत आपको ये आना चाहिए अम का मतलब है अयुन से लेकर के यम वर्णम तक यानी सारे अच हैं और हर ल न इतने सारे अक्षर परे होने चाहिए ये है अम तो उससे उसके बाद छ में कितने होने चाहिए तो छह ना छि छर है छव प्रत्यार में तो ये परे हो अम पर परे रहते नकार को रू होता है तो ये जैसे ही उदाहरण सामने आएगा मस्तिष्क में आना चाहिए कि कौन से अक्षर है ये, ये अक्षर है यह मुख्य बात है प्रत्यार याद करना सरल है किस सूत्र में कितने प्रत्यार याद है यह भी सरल है और उन प्रत्यारों का उदाहरण क्या है यह भी याद करना सरल है परंतु जब काम होगा उस काम के वक्त उस काम के समय में मस्तिष्क में रहना चाहिए कि झर परे रहते ये काम हो रहा है तो तुरंत झर में ये अक्षर है ऐसा आना चाहिए इसका अभ्यास आपको करना है सामें रख जी। हमें यह बीच में पता होना चाहिए कि ये ओच का है यह ये एंक या है नहीं ये तो जरूरी है नहीं ये, ये आगे ये अभी तो शुरू शुरू में यह याद रख ले तो अच्छी बात है आगे चल करके अपने आप पता लग जाएगा कहां का है ये जैसे झर बो, बोला है मैंने झर प्रत्यार तो झर प्रत्यार में किस सूत्र का अपने आप पता लगेगा क्योंकि अंतिम अक्षर को पकड़ना है आपको झर बोला है तो झर रा अलंक कहां पर है तो आपको पकड़ना आएगा शेषस्र में है शेहस्र में।, में है तो यह शेहस्र का प्रत्यार है झर ऐसा आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बीच वाले के साथ तो आप जोड़ नहीं सकते बीच वाला तो हयावरट में रा है हयावरट का तो हो नहीं सकता क्योंकि हलंत है रा रेफ जो है अलंत है झर में तो झर में रेफ अलंत है तो आपको अपने आप पता लग जाएगा यह सहसर सूत्र का है जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आ, यही प्रत्यार यही यही प्रत्यार किस सूत्र का है सीमा जी आप बताइए यही प्रत्यार यही अक, कपया का हाँ बस ये आपको पकड़ में आ रहा है ना क्योंकि कपय में यकार है तो आपको उस उस सूत्र को देखना है कि ये जो अंतिम अक्षर हलंत है हलंत का मतलब है जिसमें अकार नहीं हलंत का मतलब है हल है अंत में जिस प्रत्यार में यानी हल का मतलब व्यंजन हल कहते हैं व्याकरण में इसको हल कहते हैं और शिक्षा में इसको व्यंजन कहते हैं व्याकरण में अच कहते हैं शिक्षा शास्त्र में इसको स्वर कहते हैं बस इतना अंतर है तो अच और व्यंजन अच और हल और शिक्षा में जाएंगे तो स्वर और व्यंजन अंत में हल है तो हल किस में है किस सूत्र में है या हल अलंतु? तो पकड़ में आ जाएगा लन गोला तो लन में अणकार जो है हलंत है तो आपको देखना पड़ेगा ये अणकार कहां कहा है एक तो लन में है और एक अन् में है तो दोनों का हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन जब उदाहरण सामने रखेंगे तो पता लग जाएगा जब उरन रपरा कहेंगे तो आपको समझ में समझ लेना है कि ये उरन रपरा जो है ये अयुन का अणकार है और अनुदित सवर्ण से चाप रखते कहते ही आपको पकड़ में आ जाए यह लण वाला अणकार ऐसा तो अपने आप पता लगेगा बाद में देखिए मैं ये कह रहा था कि जो जो प्रत्याशी करेंगे संधि कार्यो में और भी बहुत सारे काम है व्याकरण में तो कंफ्यूज जो होता है व्यक्ति ये यही पर कंफ्यूज होता है कि झर परे रहते हुआ तो उसको यह समझ में नहीं आता कि झर परे है या नहीं केवल मान के नहीं चलना झर परे था इसलिए काम होगा ये नहीं मान के नहीं चलना अंधेरे में लटनी चलाना यह समझने का प्रयत्न करिएगा कई बार हम क्या करते हैं आलस्य से या पुरुषार्थ कम कम करने के, के कारण से आलस्य से मान लेते अच्छा बोल दिया झर परे है इसलिए काम हो गया हमने देखा नहीं वास्तव में झर परे है या ही यानी देखना पड़ेगा हमको वो अक्षरों को देखना पड़ेगा जर में कितने अक्षर इतने अक्षरों में कौन सा अक्षर है अच्छा अक्षर है इसलिए ये काम होगा तो वह पक्का हो जाता है वो दृढ़ हो जाता है जब दृढ़ होता है तब वो मस्तिष्क में बैठ जाता है फिर उसको आसानी से हम भूलते नहीं लेकिन बिना समझ करके हमने समझ लिया यानी बिना समझ के समझ लिया तो उसको जल्दी भूल जाए तो बिना समझ करके समझना नहीं समझ करके समझना मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करना बिना समझ करके समझना क्या होता है समझ सोचिएगा क्योंकि बिना समझ करके भी समझना होता है क्या समझना होता है मैंने बोल दिया है कि देखिए यहां पर अम परक छव परे रहते नकार कुरु हो गया तो आपने अम परक छव परे रहते नकार कुरु हो गए इतना समझा आपने तो ये जो इतना समझा है ये बिना समझ के समझा है तो समझ करके समझना क्या होता है तो वो ये होता है अम परक छा है तो अम का मतलब सारे अच्छे हैं और फिर उसके बाद हयावार है फिर ला है यामा या ना गाना न यहाँ ये इतने सारे अक्षरों में ये अक्षर है यहां पर इसलिए अम परक फिर छव परक कहा छऊ में छ अक्षर है और इसमें चकार है तो इसका ये में आ रहा है हम पर छऊ परे रहे थे इस नकार को रू हो गया इस तरह आपको दिमाग में बिठाना है ऐसा बल हम धीरे चले पहले और प्रारंभ में धीरे से चलना होगा समय लगता है तो समय बहुत समय हो गया इसको पढ़ते हुए अभी भी यहीं पर लटके हुए हम ऐसा कभी मन में नहीं आन देना कहीं भागना नहीं हमको हमारी मुक्ति छूट रही हो ऐसा नहीं है हमारा प्रयोजन छूट गया ऐसा नहीं है प्रयोजन तो देर से ही मिलेगा अपने लक्ष्य को हम जो प्राप्त करेंगे वो शीघ्रता से प्राप्त नहीं करेंगे उसमें टाइम लगता है और जो शीघ्रता से प्राप्त कर रहा है जो भी प्राप्त करता है शीघ्रता से इसका मतलब उसने पहले मेहनत किया है उस जितना मेहनत हमारा जब हो जाएगा हमको भी शीघ्रता से मिल जाएगा ऐसे समझ करके खेलना तो आइए इसको थोड़ा सामने रखिएगा शब्दानुशासनम अथा शब्दानुशासनम में चौदह सूत्र सामने रखिएगा मैं बोलता जाऊंगा और आप बताते जाएंगे हाँ जी भश राजेश भश तो आपका ऐसा बोलना है भश का मतलब है जधय में भा है और गढ़धस में शा है तो झश अयो अश प्रत्याह अश राज जी अश अयुन रिल्रिक अयुन रिल्रिक एन आयोट अयवर लण यमगणम झभयम गढ़धष जगड़ हाँ हाँ तो ये ये यमगणन के बाद में सूत्र बोलना यमगणनम हा आगे झा अब ठीक बोला जय भीक हां जी भी। राममोहन जी बताइए वल प्रत्याय वल हयावरट से वा और हल का ला हयवरट यमंगणनम झरट नहीं बोलना है इसको बोलना है हलन छोड़ के बोलो स्वामी जी हाँ हलन छोड़ करके बोल सकते हैं व जा बाला है वल वल हो गया अभी वल बोला है अब उसके आगे मैं अगर ये बोलूंगा रल सीमा जी रल तो आपको ये बोलना है अभी राममोहन जी ने जो वल वल बोला था तो वाप छोड़ दें तो रल पूरा हो जाएगा जितना उन्होंने बताया वो बस केवल वकार को छोड़ना है रल वाह के बाद रा है तो वा तक छोड़ना है तो रा रा से लेकर के हल्का लका सारे आ जाएंगे रल तो ये, ये है, है, है, है रायगा हाँ जी हाँ जी, हाँ जी।, जी।, जी। इस तरह का और म, मैं मै यम. यम से जो बन सकता है यम। आ, मैंने क्या बोला मै, मैं। यमगनंदम यम में मकार से लेकर के कपई का य, मा, य, मई अच्छा मैं हुँ। अच्छा रेणु जी बदलने धा, के हर्ष प्रत्यार हष रुचि जी हष ओम स्वामी जी, जी। हरि हा, से लेकिन ठीक है ठीक है तो इसी प्रकार आपको समझना है एक दिन आपको और मिलेगा कल क्योंकि आज नया पाठ नहीं हो रहा है तो आप इनको जिस तरह आप कर सकते हैं इसको घोट लीजिए एक बार रट लीजिएगा हर प्रकार से यानी एक प्रक्रिया मैंने बताया तो उसी प्रक्रिया से ही करना जरूरी नहीं है वो भी करो उसके अलावा भी आपको जैसे समझ में आता है वैसे करो जिस तरह करने से आपकी बुद्धि में एकदम बैठ जाएंगे सारे के सारे प्रत्याहार वो आप कर सकते हैं किसी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं हाँ पहले रेमु जी बोलिए प्रत्याहारों में कुछ ऐसे होंगे जो बहुत मुख्य होंगे जैसे कि सवाल तो तो तो तो ऐसे जो सबसे आए, वो ऐसा है अभी, अभी तो आपने आ, ओकली में तो दे दिया तो के सारे मुख्ये, सारे मुख्ये। ने, ने मतलब था कि अगर जो बहुत मुख्य होते हैं इसका कि बार बार आता है तो उनको अगर बहुत अच्छी तरह ले तो नहीं, नहीं तो सारे आएंगे क्योंकि हमको आगे चल करके काम करने तो सारे प्रत्यार आएंगे हां कुछ ऐसे हैं जैसे मैंने बताया आपको चय प्रत्यारे चय जैसे ये यमांता अड्डा ये उनादि का है अभी प्रथमावृत्ति में इनका ये दो प्रत्यारे थोड़ा कम हो सकता है बाकी यूँ तो सभी आएंगे वो भी आएंगे लेकिन सारे आवश्यक हैं सब मुख्य है यहाँ पर सब मुख्य है हाँ ये जरूरी है कि हम लोग मोटे तौर पर जो प्रयोग करते हैं एक अच्छ का प्रयोग करते हैं एक हल का प्रयोग करते हैं पर ऐसा नहीं है ये तो सामान्य ऐसा नहीं सामान्य संस्कृत जब सीखते हैं तब आप जो कहना चाह रहे हैं उसके लिए तो है कि सामान्य संस्कृत में कुछ संधियां हैं उसके लिए ये, ये मुख्य है अब तुम हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो ये सारे आएंगे और सारे मुख्य यहां पर किसी को हम गोठ नहीं कर सकते जी हाँ रुचि जी बोलिए जी सॉरी कल आपने को समझाया था जी तो को तो उसी सूत्र से हो रहा है ना क्योंकि उस सूत्र में अट्रामनास का अतरान पूर्व सेतु वह भी आ रहा है और अननास का पर अनुस्वार ये भी आ रहा है आप खोलिए तीसरा पाठ आठ टीम मतुवस छंदसी पहला सूत्र है, है मतु वसोरु संबुद्धो छंदसी इससे रू की अनुरोध की जा रही है फिर दूसरा सूत्र है अत्र नासिका पूर्व तुवा इसमें यह पूरा सूत्र जा रहा है बारहवें सूत्र तक फिर अनुनाशिका परोम सवार चौथा सूत्र है यह पूरा सूत्र जा रहा है बारहवें सूत्र तक ठीक है तो अब नक्षव प्रशांत कहता है अं पर नकार को रू होता है और उस रू से पहले अक्षर को अनुनासिक होता है अत्र का मतलब होता है अत्रानुना पूर्व से तुवा यह जो सूत्र है ना अत्र का मतलब है इस प्रसंग में इस प्रसंग में जहां रू कर रहे हैं या रू का प्रसंग चल रहा है ना मत वसो रू संबुद्धो छंदी जो है 12 बारहवें सूत्र तक जा रहा है तो रू बोला है पहले सूत्र में अब अत्र का मतलब है इस रू के प्रसंग में अत्र का मतलब है इस रू के प्रसंग में जहां रू किया है उस रू से पूर्व से पूर्व को रू से पूर्व वाले अक्षर को आमनाशिका आमुनाशिक होता है विकल्प से सूत्र देख रहे हैं आप सब लोग सरल है सूत्र से सूत्रा को समझने का प्रयत्न करना है तो अत्रुनाशिका पूर्व से तू वे कहता है अत्र इस रू के प्रसंग में जहां आपने जिस को रू किया है पूर्विया उस रू से पूर्व पूर्व को रू से पूर्व को आननाशिका अमुनाशिक होता है वह विकलप से यहां तू का अर्थ क्या है समझे तू का अर्थ है तो ये जो रू तो जो किया है जो कि आपने रू किया है उस रू से पहले आप जो है अनुनाशिक करिएगा जी स्वामी जी अनुनासिक किस अक्षर को हुआ है अनुनासिक किस अक्षर को हुआ है आ, ये नहीं है उससे पहले होता है अक्षर को नहीं होता है ये होता है अक्षर से पहले यानी रू जैसे पूर्वांग में नकार किया हमने उससे पहले अनुनासिक को बिटाते हैं होता क्या है जो है अनुस्वार को आ, अनुस्वार को ऊपर बिठाते हैं ना जैसे ये पुस्तकों में लिखा, दिखता है, अनुस्वार ऊपर बिठा हुआ दिखता है वास्तव में ऊपर नहीं होता किसी को नहीं होता वो अलग रहता है जैसे आप ग्रामम तो आपको लिखना है ग्रामम अलग ग्राम फिर उसके बाद माँ के बगल में लिखना है अनुस्वार को वो बगल में लिखने की परिपाठी हट गई है ऊपर चढ़ाने की परिपाठी शुरू हो गई समझ रहे मेरी बात को वो बोर्ड के सामने होता तो सरल होता है यहां पर हम दूर बैठे हैं और स्क्रीन पर वो आ, अच्छा राजेश जी ओम राजेश जी ओम ये आजकल वो ये का रहा है ना ये आईपैड है और दूसरा आ, आ, आ, जो हम उसमें आपसे लिखते हैं या एक लेखनी जैसा आता है उसके पैर के ऊपर लिखते है तो उसमें जैसा हम लिखते वैसा आ जाता है वो मैं आपको आ, आप तो मेरे को लेकिन, में, मैं आप, लेकिन आप, आप क्या आ, उस, उस, उस वाले ना आप लिखे आप में तो इसके स्क्रीन पर वैसे ही नहीं आएगा, पे नहीं आएगा अच्छा वो, वो केवल उसमें आएगा टैबलेट में ही आता होगा ना टैबलेट में आप लिखेंगे तो वहां तो हो जाएगा लेकिन स्काइप में नहीं आता होगा एक्चुअली नामने एक सॉफ्टवेयर खरीदा है दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा से जी जी तो वो पड़ा, ऐसे ही खरीदा है और पड़ा हुआ है तो मैं विनय अर्जी से कल बात करता हूँ जी तो उससे तो हजारों लोग जुड़ सकते हैं और वो जो भी आप लिखेंगे वो भी दिखाई देगा यानी मैं लिखूंगा तो दिखाई देगा कहां पर वहां पर एक छोटा स्क्रीन रहेगा अच्छा स्क्रीन रहेगा फिर मैं लिखूंगा तो, तो आप एक काम करो ना आप अपने पास रखिएगा आप लिखते जाइएगा जैसे मैं बताऊंगा है, मैं एक बार विनयी से जो बताना चाह रहा हूँ यहां तक तो अभी तक चल रहा है लेकिन सिद्धियों में जब मेरे बताऊंगा आप लिख भी देंगे मैं बता रहा हूँ फिर आप लिख रहे हैं फिर टाइम गया ना झट मैंने लिख दिया और आप हो गया तो ये भी हो सकता है नहीं तो आप लिखते जाइएगा और मैं बता जाऊंगा आप लिखते नहीं, नहीं, चोटा सा जाइएमेंट है एक दो हज़र रुपे में आता है मेरे पास भी है। तो आप उसका कल से प्रयोग करिएगा ना नहीं पर उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना वो अलग है वो एक बार विनय जी से मैं पूछता हूँ की मैं उसको प्रयोग करूँ क्या शुरू जी जी जी ठीक बात है वो रहेगा तो और बहुत अच्छा रहेगा वो बहुत अच्छा है वो एजुकेशन के लिए है यानी टीचर कहीं और बैठेंगे और स्टूडेंट कहीं और जी जी जी तो सॉफ्टवेयर उसी के लिए बना है जी जी आ, स्वामी जी जी वेब कैम से नहीं होगा वेब कैम से वो क्या है? अभी हमारा जो सिस्टम है ना जो भी हमारा नेट सिस्टम है इतना इतना हाई क्वालिटी का नहीं है देखो ना, अभी और कोई म्यूट करते हैं तो म्यूट होता नहीं है कई समस्या आ रही है और जैसे ही हम वीडियो खोलते हैं तो बिल्कुल वाइस तो है डाउन हो जाता है और वो पिक्चर भी जो है ना वो आ, क्या कहते हैं उसका चित्र चितरा सा आता है पूरा नहीं आता है रुक रुक करके आता है कई इतना पता नहीं क्यों नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग तो सब लोग फ्री वाला में यूज कर रहे हैं ना ये स्काइप का कोई ऐसा हो जिसमें हम शुल्क दें और बहुत बढ़िया क्वालिटी आता हो ये हो सकता है मेरे को पता नहीं है वो राजीव जी बताएंगे उसके विषय में वो लगभग पांच छह लाख हमने लगाए उस पर अच्छा जो आपने जो वो जो आर्यप्रतिनिधि सभा ने जो खरीदा वो जी जी जी जी जी आ, आप प्रयास करके देखिए पूछ करके अगर होता है तो बहुत अच्छा रहेगा आप यूज करें और मैं जैसा बोलता हूं क्योंकि मेरा तो कहना है कि यहाँ गोल चिन्ह लगाइए इसको तो गोल लगा आप गोल चिन्ह कैसे लगाओगे आप इसमें स्काइप में तो लगा नहीं सकते नहीं वो छोटा सा आ, वो तो मैं आपके लिए हूं, जी, और वो देखता हूं पहले। जी जी पहले वो आप तो मैं हूं आपको। नहीं पहले यूज करके आप देखिएगा जमता है तब देखेंगे ना नहीं वो यूज किया मैंने जब खरीदना था तब सब डेमो वगैरह ले लिया मैंने खरीदा भी है मेरे नहीं वो तो समझ गया अब हम आपके साथ यूज करके हम सब देख लेंगे फिर लगता है हाँ ये होना चाहिए तब तब मैं कहूंगा ना आपको चलेगा है कह रहा तो ठीक फिर कल से हम लोग वृद्धि सूत्र कर प्रारंभ करेंगे और इन प्रत्यार सूत्रों को अच्छी तरह देख के आइएगा स्वामी जी जी, जी, जी स्वामी जी पदमा जी बोलिएगा स्वामी जी पूर्व चांत पदस्य सिद्ध हा, रुपा हा, भवन्ति किला स्वामीजी यरोवा द्वे एतस्मात् चत्वारि चत्वारि रूप भवन्ति ओम स्वामी ओम स्वामीजी जो सूत्रों में जो अर्थ दिख रहा था वहीं तक सीमित रह करके बताया था मैंने ओम स्वामी जी जी जी. कोई और बोल रहे थे क्या ओम स्वामी बोलिएगा स्वामी जी ए इनका करण क्या होगा क्या आई ओ हाँ जी इनका करण क्या होगा स्वामी करण क्या होगा ठ तालव्यो कंठ ठा तालु स्थान हो गए ओ दैतो दंठ कंठ और स्थान हो गए, वो गए। करण क्या होगा ये समझ में मुख्य रूप से तो आ, ये अगर ओष्ठ वर्ण है तो वोष्ठ ही करण है ओष्ठ ही स्थान है और कंठ है तो कंठ ही स्थान है और कंठ ही करन है वो आए था ना सूत्र अभी मैं बता देता हूँ आपको करण वाला जो प्रसंग था ना सूत्र है स्थान ऐसा सूत्र है ना स्वस्व सह स्व स्थान का कर्ण कहा भवन थी उसमें स्वामी जी उपज मान्य और नासिक के वर्णनों को केवल लिया गया उसमें तो शेषास्व स्थान करना यह है ना शेषास्व स्थान करना यह सूत्र है तो जो है एक तो हु बचा है एक पवर बचा है और एक उपदमानी और एक औष्ट यह है और अनुस्वार स्वस्थान करण वाले हैं तो ये ये तो अब आप वर्ण बताइए तो मैं बता दूंगा आप कौन सा वर्ण का पूछ रहे हैं ऊकार का पूछ रहे हैं आप एक आर् एक जो है ये जो है आ, आ, ध्यक्षर है ना ये संध्यक्षर ओम शु ये संध्यक्षर है ना ये वर्ण अस, संध्यक्षर अस्तु। संध्यक्षर है तो ये किस किस से बन रहा है ये, इकार। कुछ कंठ है कुछ तालु है यही है ना आ, ओम शु तो जीव कारण है यहाँ पर जीव कारण है दोनों ये का मतलब एक जो है ये और आई इन दोनों का है जीव कारण करण पकड़ में यानी दो स्थानों से उस वर्ण का उच्चारण हो रहा है और ये जो हमारा जीव है उसका प्रयत्न भी दो स्थानों के लिए हो रहा है ऐसे ही ओ और औ के लिए वहां पर भी कंठ और कौन सा है तो यहां पर अदरोष्ट अदरोष्ट को तो स्थान बताया ना और ऊपर वाले ओष्ट को करण बता दिया यहां पर करण हाँ जी। मुझे ऐसा मतलब है कंट और ओस्ट उसका कर... नहीं जिखवामूल और जिफवामूल कंट के लिए होगा फिर ओस्ट के लिए ऊपर वाला वोट जो है करण है जिखवामूल और ऊपर का ओस्ट हाँ जी हाँ जी ओम स्मी जी जी एक आर का स्वामी जी कंठ तालु स्थान है तो इसका कारण केवल जीवा होगा जी, एक, एक आर का जी जब हम ये बोलेंगे तो ये का जो उच्चारण हो रहा है वो कुछ हो रहा है कुछ बाघ कंठ का कुछ बाघ तालु का ठीक है और उसका जो है, वो है जीव कर्ण हैनोर्ण अोलये ई हा तु स्पर्श हो है तालु पर स्पर्श हा तालु परंकरा कौन फेंक रहा है जीव, जीवा. तो ऐसे ये वर्ग बोलेंगे तब जीव जो है कुछ कुछ तालु पे कुछ कंठ पे जी करण करण कोई पूछे इसका करण क्या है तो जीवा बताएंगे केवल जीवा इसका करण जिवा आ, है एक तो जिवा जिवा जो है एक तो जिवाग्रह है और एक जिवा मूल है करण जो है ना मतलब जब कंठ में जाएंगे तो जिवा मूल होगा और तालो में जाएंगे तो जिवाग्रह होगा जी एक का करण जीवाग्र और जीवामूल होगा हाँ केवल जीवा दोनों दोनों जिवा दोनो, दोनो, मूल अकल में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ स्वामी स्वामी हाँ जी।, जी जी आपने कहा संरक्षण है अकार और इकार है अकार का उच्चारण कंठ से होगा इकार का तालू से नहीं अलग अलग नहीं हो रहा है अलग अलग नहीं हो रहा है आधा आधा प्रयत्न जो है जीवामूल्य से हो रहा है आधा प्रयत्न जीव्वाग्र से हो रहा है ये करण और स्थान जो है ना आधा स्थान कंठ का है आधा स्थान तालु का है तभी तो उच्चारण एक, एक अक्षर को नहीं देखना है दोनों का मिला बोलना है क्योंकि संज अक्षर मतलब दोनों का दोनों को मिला करके जब ये वर्ण का उच्चारण होता है यानी दोनों स्थानों का प्रयोग हो रहा है और जो कर्म जो है अग्रवाद का भी प्रयोग में आ रहा है और मूल का भी प्रयोग हो रहा है ऐसा ू जीवाक्रणी स्वामी बकार है दी इस्काणकार जी जी स्थान तंत्र ओष्ठ है व का इसका करण हाँ तो करण तो जीववा है जीवाग्री जीवाग्र जी, जी, जी, जी, तो केवल जो तंत्र होते हैं क्या नाम होता इसमें ओष्ट को नहीं लेंगे स्वामी स्थान इसका तंत्र और ओष्ठ है वो भी वो भी ले सकते हैं जीवाग्र भी है और ऊपर का वोट ये भी मिल रहा है क्योंकि वाह जब बोलते हैं तो जीव का भी प्रयोग हो रहा है और वोटों का दोनों का भी हो रहा है पर करण क्या होगा बता रहा हूं ना करण जिवा जिम्वा भी और मुख्य रूप से जिम्वा का हो रहा है और वो का थोड़ा सा हो रहा है ऊपर का ओट जो है आ, वो भी करण है थोड़ा और अधिक करण है जीवाग्र जि, ठीक है हां ओंकार करते हैं ओ...